अब जा असत का परिहार आत्मा सत है आत्मा से अतिरिक्त असत ना सत असत इनका त्याग ना बुद्धि से त्याग आत्मा से अतिरिक्त पदार्थों में अहम बुद्धि त्याग तभी शांति हो असत का परिहार न सत असत न समाज या सत आत्मा है उससे इतर जितने भी है सब असत है इनमें असत बुद्धि करना यही कहने के लिए है कहते हैं देखो मरने के बाद उसी को कैवल्य मुक्ति मिलेगी जो जीते जी केवल भाव में गया हो अहम मनुष्य अमम मनुष्य करने वाला मरने के बाद भी उसकी मुक्ति नहीं मिलने वाली है अभी ही अहम ब्रह्माष्टम में गया हो या असत से अलग हो गया हो तो मरने के बाद भी वो कैवल्य प्राप्त करेगा अभी से हो तो बाद में मिलेगा अभी मनुष्य भाव में हो तो में तो बाद मुक्ति नहीं कहना जीवतो विदेहे पश्यतो मनुष्यभाव्य भूत बाक्ति जीवत यदकिचिपश्य भेद भय ब्रूते यजुस्मृति विदेहे कल्य पश्य तो भेद भयम ब्रूते यश जीवत जिस व्यक्ति के जीते जी माने अभी जीते जी माने शरीर में होते हुए जी कैवल्यम जो कैवल्य भाव में अकेले पना में पहुंचा होगा केवलस्य से भाव कैवल्यम अकेले को कहते हैं कैवल्य केवल माने एक होता है कोई केवल शब्द से स्वयं प्रत्यय करके कैवल्य शब्द बनता है केवल ही कैवल्य है अकेला जीते जी ये शरीर आदि से भिन्न हो करके अकेला अपने रूप में रहना जिसको ऐसा हो गया है या शरीर से असंगता ला आया है जीवन में आ, विदेह सद केवल हाँ विदेह मानी देह रहित अवस्था में वो केवल रहेगा अकेला रहेगा अगर जीते जी केवल अकेला हो गया हो शरीरादि से पृथक हो गया हो अब मनोभाव है जिसका जहां होगा तो वही व्यक्ति विदे माने शरीर रहित होने पर भी केवल वो केवल होता अकेला होता है वही मोक्ष है वो क्योंकि जीते जीना ये भेद दर्शन नहीं करना चाहिए ये भिन्न है ये भिन्न है ये भिन्न है ये भिन्न बुद्धि नहीं करनी चाहिए आयुर्वेद की स्तृति भेद दर्शन की निंदा करती है कहा यद किंचित पश्यतो वेद्रुते थोड़ा भी कुछ भेद करता हो द्वित आद वही भयती ऐसा श्रुति जब भेद दृष्टि से देखता है तो भय होता है सामने वाले से यदरम उदरम कुरुते अथ जब जरा सा भी भेद करता हो तो भय से युक्त होगा ऐसी यजुर्वेद की श्रुति बोलती है वृद्धार्ण उपनिषद में है यदि किंचित पश्यतो जो थोड़ा भी भेदम भेद, पश्यतो थोड़ा सा भी भेद यदि दिखता है आत्मा के सिवा कुछ और है मान्यता बना लेता है तो भयम ब्रुते युति उसको भयक बताती है यजुर्वेद की श्रुति हाँ। मैंने वृद्धारुण उपनिषद यजुर्वेद है वही श्रुति ऐसा बोलती है ऐसा अथवा तयम बहती है ऐसा द्वितीय भयम ऐसे ऐसे वाक्य हैं वहां अपने से भिन्न मानता हो तो भय होगा ये इसलिए निर्भय होना हो तो अभेद दृष्टि में जानते तभी निर्भय हो पाएगा ये श्रुति कहती है क्या आगे यदा कदापिदेश ब्रह्मण्यनतेणु मतभेद प्रमादा यदा श ब्रंते प्रमादा यदा कदावाप विपश्चितेश जो विपश्चित माने विद्वान विवेकी कभी कभी यदि ब... माने द्वैत देखता हो एक तो हमेशा द्वैत देखने वाले उनकी तो बात जाने दो जो तो तो तो साधना में लगे हुए है विवेक युक्त है यदा है। जो माने होता विद्वान विवेकी कभी कभी उसके मन में यदि द्वैत दिखे तो क्या हो कहते हैं ब्राह्मणी अनंत अणुमात्र भेदम जो देश काल वस्तु से रहित जो एक ब्रह्म है अनंत देश काल वस्तु परिचेद से रहित माने सभी देश में है सभी काल में है सभी वस्तु में अनुगत है ऐसा जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में अणुमात्र भेदम मैं थोड़ा भिन्न हूँ परमात्मा भिन्न है तेरा भी भेद करता हूँ अणु माने बहुत कम बहुत बड़ा भेद नहीं जरा सा भेद करता हो तो क्या होगा वहां पश्यति दी भेदम पश्यती उस आनंद ब्रह्म में मात्र भेद देखता है तेरा सा भेद देखता है तो क्या होगा कहते अथा अमुष्य भयम तदैव उसी काल में उसको भय सिद्ध हो जाता है भय ग्रसित हो जाता उस माने उसी काल में तदैव अमुष्य भयम उसको भय होगा अगर ब्रह्म में थोड़ा सा भी भेद देखा तो उसको भय होगा यद विक्षितम भिन्न क्योंकि उसने अपने प्रमाद के कारण भिन्न रूप से देख लिया उसको किस रूप से भिन्न रूप से जो भिन्न होता है वो भय देने वाला होता है यद वीक्षितम भिन्न प्रमाद यहाँ क्या है अहम ब्रह्मास्मि जो ऐक्यपना एकत्व तो पना में प्रमाद कर गया ये के प्रमाद केवल एक होके रहना था उसमें प्रमाद करने से भिन्न तया जिसको उसने अपने से भिन्न रूप से देखा वही उसके लिए भय का कारण भय देगा यद विक्षित अमुष्य भय वही पदार्थ उसको भय देने वाला होगा स्मृतिर्य सतिदे दृश्य त्र स्वात्मति करोती दुःखो दुःखो यथा करोति ृतिस्मृतिशत यथा श्रुति स्मृति न्याय या सतैर निषेध है देखो भेद दर्शन के निंदा श्रुति रे की है स्मृतियों ने की है युक्ति ने भी की है जो भेद दर्शन की निंदा श्रुति स्मृति न्याय न्याय वाली युक्ति श्रुतियों के द्वारा निषेध है अभ्य देखना चाहिए ब्रह्म में थोड़ा भी भेद नहीं देखना चाहिए अहम ब्रह्मा यही धारणा में जाना चाहिए श्रुति बोलती है स्मृतियां भी बोलती है न्याय वाणी भी यही बोलती है इनके द्वारा निषिद्ध होने पर भी भेद दर्शन को निषेध किया इन श्रुति ने स्मृति ने युक्ति ये सब के द्वारा निषेध होता था भेद दर्शन श्रुति स्मृति न्याय सतर निषि स्मृति न्याय सैगणों श्रुति सैगणों युक्ति सैकुणों स्मिया के स्मृतियों के द्वारा निषेध होने पर कहा दृश्य जो दृश्य वर्ग में हाँ अत्र करो जो दृश्य है शरीरादि दृष्टा होता आत्मा तो इसमें अहम बुद्धि नहीं करना चाहिए करके सैगुणों स्तियां बोलती है शयगुण स्मृतियां बोलती है शरीर आदि में अहम बुद्धि नहीं करना चाहिए और युक्ति भी यही बोलती है ऐसी स्थिति में दृश्य ये जो निषिद्ध दृश्य पदार्थ है श्रुतियों के द्वारा निषिद्ध शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं करना चाहिए ऐसा श्रुति बोलती है स्मृति बोलती है युक्ति भी कहती है ऐसे शैगुणों है इस दृश्य में यह स्वात्मवतीम करोती जो आत्मबुद्धि कर लेता है शरीर आदि जो स्ुति के द्वारा निषिद्ध है शरीर आग, आत्मा नहीं है करके तो उसमें जो आत्मबुद्धि करता है उसका परिणाम क्या होगा वो तो दुख के बाद दुख दुख के बाद दुख दुखों के लहरों में चलता यही सिलसिला जारी रहेगा जो शरीर आदि श्रुति आदि के द्वारा निषिद्ध है आत्मवती के लिए आत्मबुद्धि नहीं करना चाहिए करके कहा है उसमें जो आत्मबुद्धि करता हो तो उपायती दुखों पर ही दुख खा जाओ दुखों प्राप्त दुख के बाद दुख दुख के बाद दुःख प्राप्त करता है लेकिन भेद बिना तो व्यवहार नहीं होता है ये पारमार्थिक रूप में बोला जा रहा है माना साधक को इस अवस्था में रहना चाहिए जीवन जीवोन्मुक्ति पुरुष का जो स्थिति है जैसे वो तो दुख के अनुगे स्त्री तो वो ज्ञानिका के दुख नहीं होता उसमें उद्वेक नहीं होता है लेकिन इच्छा है दुख आने पर द्वेष भी नहीं होता है सुख की इच्छा भी नहीं होती है में है। सामान्य तो होता है, उसका, उसका तो तो तो है। होता उसके दो घर होते हैं करके कहा है, जीवन मुक्त पुरुष के दो घर होते हैं चल घर और अचल घर कभी कभी साधना में बैठा है तो देह को बिल्कुल भुला हुआ बैठेगा अपने आप अपने स्वरूप में, में बैठा हुआ अचल घर में बैठा हुआ और फिर उसके भिक्षातनादि का समय होने पर प्रार्भ विक्षेप करा देगा वो जो अद्वैत बुद्धि से बाहर लाएगा शरीर बुद्धि में हल्का फुल्का शरीर बुद्धि में आएगा अज्ञानी के जितने अहम बुद्धि है जितना गाढ़ है उतना प्रगाढ़ नहीं है वहां हल्का है होता हल्का है होता है जीवन बुद्धि काल में कभी चल घर में कभी अचल घर में दो घर में होता है भिक्षाटन आदि करते समय में मैं ब्रह्म हूँ ये बुद्धि से काम नहीं चलेगा वहां पर मैं मनुष्य हूँ ये भाव आएगा तभी तो भिक्षाटन में जाएगा है किन्तु थोड़ी देर के लिए आता है फिर वो ब्रमाकार वृत्ति में जाता है उस काल में भी ब्रह्माकार वृत्ति उसकी खोती नहीं है दो बुद्धि होके चलता है शरीर बुद्धि भी रहेगी ब्रह्माकार बुद्धि भी रहेगी आपके मन में शक्ति ऐसी शक्ति है अनेक आकार एक ही काल में बनाने के आकार है इसमें है शक्ति है जैसे नाचने वाली के दृष्टांत देखकर बोलते है ना ताल के तरफ ध्यान है बाजा की तरफ ध्यान है गाना की तरफ भी ध्यान है अपने शरीर के अंगों के प्रति भी ध्यान है मैंने उस ताल के आधार पर नाचना होगा कभी हाथ फटकना कभी पैर फटकना ये करना पड़ेगा उसको सब कुछ करते हुए भी शरीर के घड़े के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है माने ये ध्यान माने वो मनोवृत्तियां हैं ये सब एक ही काल में अनेक वृत्ति बनाती है वो नाचने वाली ऐसे होता अथवा गाना गाने वाला व्यक्ति अपने गाना के ऊपर तो ध्यान होगा ही मैं क्या बोलने जा रहा हूं उसमें एक आकार होगा ना साथ में बाजे की तरफ भी ध्यान होता है उसका क्यों मेरे गाना कहीं और चले और बाजा कुछ और चले तो काम नहीं चलेगा बाजा की तरफ कैसे बाजा बजाने वाले का अपने बाजा की तरफ तो ध्यान होगा ही होगा किंतु गाना की तरफ भी ध्यान होता है किस गाना के में कैसा बाजा बजाना चाहिए तो मन अनेक आकार प्रति बना लेता है कुछ में भी ब्रह्म भाव को छोड़ता नहीं होगा ये कहना है तो श्रुति स्मृति न्याय या सतर ये जो निषिद्ध पदार्थ है दुख के शरीरादि आदि न यहां आत्मबुद्धि छोड़ दो सारे श्रुतियों का तात्पर्य स्मृतियों का तात्पर्य युक्तियां भी यही बोलती है जो स्वाभाविक आत्मबुद्धि हो रही है इसको तुम छोड़ दो शरीर में आत्मबुद्धि को छोड़ो यही तो कहते हैं और क्या बोलते हैं अध्यात्म शास्त्र जितने भी हैं यही बोलते हैं। यही कहना है तो श्रुति स्मृति न्याय सैकड़ों स्मृति स्मृति न्याय के द्वारा निषिद्ध दृश्य पदार्थ है ये शरीर इनमें अत्र इस दृश्य में यह स्वात्मवतीन करो थी जो आत्मबुद्धि कर लेता मैं ही एक शरीर हूं ऐसी भाव में आता है ये आत्मबुद्धि करना है मैं मनुष्य हूं ये मान्यता बनानी आत्मबुद्धि करना है यहाँ जो करता हो तो उसका परिणाम उसको क्या भोगना पड़ेगा उपैत दुखों परि दुख खजात दुख के बाद दुख का ही उसको अनुभव करना पड़ेगा शरीर में रहते रहते सुख होना संभव नहीं है तो दुख के ऊपर दुख के अनुभूति उसको करनी पड़ेगी जीवन में है कौन ऐसा करेगा निषिद्ध करता सब मलि मृतो यथा करें जैसे निषिद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति ये जो इसको दुख को प्राप्त कौन करेगा निषिद्ध कर्म श्रुति ने जो निषिद्ध किया था शरीर में आत्मबुद्धि नहीं करना वहां आत्मबुद्धि कर रहा है श्रुति के द्वारा निषेद जो पदार्थ उसमें आत्मबुद्धि करने वाला निषिद्ध करता है वो निषिद्ध करने वाला है श्रुति ने जिसको निषेध किया वो काम कर रहा है वो व्यक्ति दुख के ऊपर दुख प्राप्त करता है कैसे स माने वो प्राप्त करता है मलिको यथा माने मलिक होता चोर गलती करता है वो गलती करने पर चोरी का परिणाम क्या उसको दुख भोगना पड़ता है जेल जाना पड़ेगा पुलिस के डंडे खाने पड़ेंगे मलिमुलच चोर होता है चोर के समान क्यों शास्त्र ने निषेध किया है और वहां आत्मबुद्धि बनाए रखा है इसका परिणाम उसको दुख भोगना पड़ेगा शास्त्र निषि कर्म करने वाले को क्या सुख मिलेगा जैसे चोर की स्थिति होती है दृष्टान दिया मलि जैसे चोर चोरी करने वाला चोर तो चोर है मुलुच रातों से बना है तो ये चोर को कहते हैं मलिमुलच्छ जैसे चोर की स्थिति होती है वो तो कैसा रहेगा वो तो दुख के ऊपर दुख भोगना पड़ेगा पड़ता है इसी प्रकार इसको भी हो सके आगे थ विमुक् महत्व मुपै नि मिद्यासानतस्तु नशे दृष्टमचोरचोर सो विमुक्तो महत्व आत्मीयपैति मिथ्याभिसन्धानरतस्तु न चेत घृष्ट तदेत यदचोरचोर एक सत्य में आग्रह निष्ठा रखने वाला व्यक्ति है अहम ब्रह्मा स्मी सत्य में आग्रह करने वाला व्यक्ति उसको सत्याभिसन्धान युक्त बोलते हैं अभिसंधान मैंने आग्रह सत्य में आग्रह रखने वाला व्यक्ति और उसको क्या होगा मुक्त होता है आत्मा में अगर आत्मा मान के चलने वाला और सत्य में आग्रह कर रहा है वो तो सत्याभिस है वो है। मुक्त होता है आत्मा में आत्मा मान करके चलने वाला व्यक्ति सत्य में निष्ठा रखने वाला है उसकी मुक्ति होती और क्यों वो मुक्त होता हुआ क्या प्राप्त करता है महत्व आत्मियम उपैति नित्य जो आत्मीय महत्ता है अपनी ही महानता उसको प्राप्त कर लेता है वो तो स्वयं की महानता है वो जो सत्य में आग्रह रखने वाला मैं आत्मा में निष्ठा बनाने वाला व्यक्ति स्वयं की ही महानता प्राप्त करता है और वो मुक्त होता है और एक मिथ्याभिसान शरीर में अहम करने वाला मिथ्याभिसान शरीर में आत्मबुद्धि करने वाला मिथ्या अभिनिवेश वाला जो व्यक्ति है मिथ्या में जिसका निष्ठा बनी हुई है मैं एक मनुष्य हूं भाव में रहने वाला मिथ्या मिथ्याभिसंधान रतस्तुनश्य जो मिथ्या विसंधान वाला होगा शरीर में आत्मबुद्धि करने वाला व्यक्ति मिथ्या विसंधान वाला है उसका नाश होगा विनाश को जाएगा सत्य में जो आग्रह रखने वाला है वो मुक्त होता है और आत्मीयम महत्वम नित्यम उपैथी अपना ही जो नित्य महिमा है उसको प्राप्त कर लेता है आत्मा में आत्मबुद्धि करके चलने वाला और मिथ्याभिसंधान रहता शेर कहा मिथ्या में आग्रह करने वाला शरीरारी मिथ्या पदार्थ है इसमें मैं एक मनुष्य हूं करके आग्रह रखने वाला व्यक्ति न शेर कहते वो उसका विनाश प्योर हो जाता है कैसे तो कहा उपनिषद में देखा चोर और अचोर दो व्यक्ति में देखा कहीं चोरी हो गई शाम छानदोगे में कहानी आती है चोरी हो गई चोरी हो गई तो ढूंढने लगे पुलिस चोर के तलाश में लगे दो व्यक्ति को पकड़ के लाए शंका से लाए चोर है करके निर्णय भी नहीं है और नहीं है करके निर्णय में संशय अवस्था में दो व्यक्ति को लाए पुलिस पकड़ के लाती है दो व्यक्ति हैं वहां एक व्यक्ति ने चोरी किया है किंतु झूठ बोलता है मैंने चोरी नहीं किया करके बोलता है और एक ने चोरी नहीं किया है मैं चोरी नहीं किया बोलता चोरी नहीं किया सब तो दोनों बोलते हैं एक ने चोरी नहीं किया है वो भी चोरी नहीं किया मैंने ऐसा बोलता है और वास्तव में चोरी तो की है ऐसा व्यक्ति है वो किन्तु बोलता है क्या मैंने चोरी नहीं की एक झूठ बोल रहा है एक सच बोल रहा है ऐसी स्थिति हो दोनों वो संशय युक्त अवस्था में पकड़ करके लाए पुलिस के द्वारा अभी निर्णय नहीं हुआ है तो पूछे जाने पर ये दोनों बोल रहे हैं मैंने चोरी नहीं की वो भी पूछ कहता है मैंने चोरी नहीं की किंतु एक व्यक्ति उनमें से ऐसा पकड़ा गया है वास्तव में चोर है संशय अवस्था में वास्तव में चोर है किंतु झूठ बोल रहा है मैंने चोरी नहीं की यही शब्द बोल रहा है वो दूसरा भी जिसने चोरी नहीं की थी वो भी कह रहा है मैंने चोरी नहीं की एक सत्य बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है वास्तविक स्थिति है अब वो कैसे निर्णय लिया जाए कि इन्होंने चोरी की कि नहीं की एक जमाना था क्या करते थे एक लोहे के गोला को गर्म करते थे लाल बना देते तो लाल बना करके उसके हाथ में वो लोहे के गोला रखते थे जिसने चोरी नहीं की है और सब तो बोल रहा है मैंने चोरी नहीं की तो उसका हाथ जलता नहीं था चोरी की भी नहीं है और माने बोलता भी है कि मैंने चोरी नहीं की और सत्य में आग्रह रखने वाला है वो व्यक्ति तो उसका हाथ तपे हुए लोहे से राजा का आदेश होता था इनके हाथ में और संदेह युक्त अवस्था है इनके हाथ में लोहा रख दो तपा हुआ राजा आदेश देता था तो जिसने चोरी नहीं की उसका हाथ जलता नहीं था ठीक है किंतु जिसने चोरी की है और बोल रहा है मैंने चोरी नहीं की उसके हाथ में लोहा रखते हाथ जल गया दुख हुआ कि नहीं हुआ दुख हुआ मिथ्या में आग्रह किया उसने मिथ्या का सहारा लिया झूठ का सहारा लिया हाथ जल गया हाथ जलने के बाद में पुलिस छोड़ देगी क्या उसको पता लग गया यही चोर है और पिटाई होगी दुख के ऊपर दुख हो गया उसके बाद में कारावास कारा, होगा तो मिथ्या में आग्रह रखने वाले को दुख के ऊपर दुख की धारा जलती है और सत्य में आग्रह रखने वाले को कष्ट नहीं ऐसा देखा है इस जॉन में होता तो, तो इस जॉन में तो नहीं होगा जो ऐसा सब बोलने वाला हो ऐसे गुआ अभी भी कुछ तो कहीं कुछ होता है परीक्षा में तो सत्यवादी पास होता ही है परीक्षा के अलग अलग ढंगे रहा लेकिन दिब्बंग में ऐसा घटना तो बोलता किसी को कुछ गौरव हो जाता है ना इस शरीर जैसा जाता है स्वामी जी खुद देगा होता है गौर हम रोहा हाँ के बाद उसका शरीर में कुछ नहीं होगा ऐसा चाटते हैं वो लाल लोहे को चाटेंगे उस काल में कुछ नहीं होता उसको मंत्र शक्ति का परिणाम है वो कुछ होता है जो ये कहते हैं यहाँ सत्याभिसमुक्तो जो सत्य में आग्रह रखने वाला निष्ठा रखने वाला व्यक्ति है उसकी तो मुक्ति होती है वो मुक्त है वो क्यों महत्वम आत्मीय उपायती नहीं तो वो व्यक्ति अपनी ही महिमा को प्राप्त कर लेता है नित्य महिमा को प्राप्त करता है और दूसरा मिथ्या मिथ्याभिसमाना तो मैं शरीर मनुष्य हूँ ये भाव वाला मिथ्या में आग्रह कर रहा है वो आत्मा भिन्न में आत्मबुद्धि कर रहा है ये मिथ्याभिमानी है मिथ्या में आग्रह करने वालों तो नशे उसका विनाश हो जाता है कैसे कहा दृष्टम तदे तद ये देखा है ये दोनों का परिणाम देखा है सत्य में निष्ठा रखने वाले की क्या स्थिति होती है और झूठे में निष्ठा रखने वाले की क्या स्थिति होती है ये देखा कहाँ देखा यद अचोर अचोर है यो अचोर और चोर में देखा अचोर जो व्यक्ति ने चोरी नहीं की है वो बोल भी रहा है मैंने चोरी नहीं की तो तपा हुआ लोहा रखने से उसका कुछ बिगड़ता नहीं है हाँ और जिस व्यक्ति ने चोरी की है और बोलता है मैंने चोरी नहीं की अब परीक्षा के दृष्टि से तपा हुआ लोहा तो रखना है उसके ऊपर हाथ जल जाता है उसका अब पता लगता है यही चोर है तो चोर और अचोर में देखा सत्य में निष्ठा रखने वाले के विजय सत्य में वयते ना अंद्रितम ऐसा सिक्को में लिखा उपनिषद का शब्द है वो सत्य की विजय होता झूठ की कभी विजय नहीं होता पहाड़ जाता सत्यमेव जयते न अंद्रितम झूठ की विजय कहीं नहीं देखा सत्य की कहा ये चोर और अचोर में देखा छादों के उपनिषद में इसकी प्रसंग है मैंने कहने का मतलब तुम आत्मा में अहम ब्रह्मास्म ये बना के चलो तो तुम्हारा कल्याण होगा वो तो सत्य में आपका आग्रह हो जाएगा और तो शरीर में मैं एक मनुष्य हूँ इत्यादि भाव बनाओगे झूठे में तो आपका आग्रह बना इसका परिणाम गलत हो जाएगा ये कहने के लिए चांदोजों में कहानी आगे यतिरसद अनुसंधि बंद है तुम विहार स्वयंहसमीदृष्टि सुखयत नन निष्ठा ब्रह्मणी स्वाभूत हरती पर दुख प्रतीत यतिरसदन सधि बंद हेतु विहाय स्वयंहमस्मीदृष्टि सुखयतु नु निष्ठा ब्रह्मणी परम विद्या कार्य यति प्रतीत यती को यति बोलते हैं यति प्रयत्ने धातु है जो प्रयत्नशील व्यक्ति होगा माने बाह्य प्रवृत्ति रहे भीतर के तरफ प्रयत्न कर रहा है छान चल रहा है जिसका वो यति कहलाता है यति यति सन्यासी के लिए का प्रयोग करते हैं किंतु यति माने केवल गैरिक वस्त्र मात्र पहनने से यति नहीं प्रयत्नशील व्यक्ति भीतर के तरफ प्रयत्न चल है सन्यासी को ये बोलते ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा आत्मात्मा विवेचन चलता रहे भीतर यही धारणा होती रहे भीतर तो वास्तविक सन्यासी होगा वो माने साधक जो होगा वह असद अनुसंधि बंध हेतु असद अनुसंधि बिहाया साधक के लिए यही एक उपाय है क्या करें जो असत में अनुसंधि हो रही आग्रह हो रही शरीर आदि में शरीर आदि में आग्रह है मैं एक मनुष्य हूं ये पना है आग्रह है ये अनुसंधि है ये बंधन का कारण भी यही है बंध हेतु असत अभिसंधिम कहा असत के अनुसंधि जो अभिमान है असत में बंधन का कारण इसको त्याग करके साधक को इसको त्याग देना चाहिए शरीरादि में जो आत्मबुद्धि है जो बंधन का कारण है वो उसको त्याग देना चाहिए इसको त्याग कर क्या करे इस वृत्ति में बैठे माना मनुष्य भाव को त्यागना और बैठना कहां कहते हैं स्वयं शोय। स्वयं त्याग कर क्या करे अयम अहम अस्मि। यही मैं हूं इस भाव में बैठे माना आत्मा में जाकर के बैठे अयम अहम अश्मी इति आत्मदृष्टिया एवं तिष्ठ ये, ये के लिए मैंने साधक के लिए कहते हैं आत्म दृष्टि से रहे वो शरीर दृष्टि को त्याग करके क्यों ये बंधन का कारण है शरीर में जब तक मैं मनुष्य हूँ ये पना होगी ये दृष्टि करेगा तब तक बंधन छूटेगा नहीं जो असत में अनुसंधि है बंधन का कारण इसको छोड़कर त्याग करके बिहाय विशेषण हाय विहाय विशेष रूप से त्याग कर स्वयं अयम अहम अश्वि स्वयं ऐसी बुद्धि बनाए अयम अहम अश्वि में यह हूँ सचिदान आत्मा ये बुद्धि में आत्मदृष्टिया आत्म ये प्रतिष्ठे आत्मदृष्टि से ही उसको रहना चाहिए माने साधक को साधक को ये बोलते हैं भीतर प्रयत्न चलाने वाला होता है ये बाह्य प्रयत्न वा चलाने वाला प्रपंच और भीतर के तरफ जो उत्थान बीच चल रहा है खोज करता है विचार करता रहता उसको है उसको कहते हैं ये तो ये काम करे बाह्य विषयों को चिंतन को छोड़ दे शरीर के चिंतन को छोड़ कर क्योंकि बंधन का कारण है तो आत्मदृष्टि से रहे तो किस भाव ज्ञान का आकार ये होगा अयम अहम अस्मि यही मैं हूं ऐसे भाव से तो ऐसे करने पर क्या होगा कहते हैं सुख यदि न अनुनिष्ठा ब्राह्मण ही स्व वो ब्रह्म में एक सुख की निष्ठा पैदा हो जाती है उसके अहम अस्मि इस भावना में रहेगा तो ब्रह्म में एक आनंद की निष्ठा बन जाती सुख यदि न अनुनिष्ठा निष्ठा सुख ही ब्रह्म में जो निष्ठा बन गई है वो जरूर सुख देगी ऐसा स्वानुभूति तो तो नहीं तो द्वित नहीं स्वरूप स्वरूप सुख होता है वो उस काल में विषयजन्य सुख नहीं है वो जब तक विषयजन्य सुख की अनुभूति द्वैत अवस्था और आत्मा की सुख की अनुभूति अद्वैत अवस्था तो रूप पे पाता है वो अपने को वहां कोई दुख नहीं मिलता है द्वैत रूप से नहीं पाता जब तक द्वैत में रहेगा तो विषयजन्य सुखों का अनुभव करेगा जो दुखान दुखानुविद्या है कोई भी सुख है ना विषय जन्य सुख केवल सुख नहीं होता है साथ में दुख युक्त होकर के मिलता है दुख साथ में होता सुख ये दिन अनुष्ठा ब्रह्मणी स्वानुभूत्या अपने अनुभूति से उत्पन्न जो ब्रह्मनिष्ठा है ब्रह्म में सुख देने वाली होती है और हरती परम अविद्या कार्य दुखम जो अविद्या का कार्य जो परम दुख है उसको हरण कर देती है ब्रह्मनिष्ठा विनाश कर देती है प्रतितम जो अज्ञान काल में प्रतीत जो दुख है उसको विनाश कर दे है आप सुख ऐसा काम कर देता है कहा आगे बाह्याधि परिवर्धय फलम दुर्वासना तत स्तोगा ज्ञात्वा विवेक परिहृत्य बाह्यम ये धल दुर्वासनात ज्ञावा विवेक पहृत बाह्य बाह्य विषयों की जो आसक्ति जो बाह्य विषयों की आसक्ति जो प्रेम बोलते हैं लगाव बाह्य विषयों में जो लगाव होगा बाह्य सबसे बाह्य विषय शरीर ही पहला नंबर में तो उसके आगे और है वो तो, बा। तो बाद में पहले यही है तो बाह्य अनुसंधि है बाह्य विषयों में जो आसक्ति है प्रेम में बोलते हैं लगाव बोलते हैं बाह्य विषयों में मानी बाह्य बने आत्मा छोड़ करके बाह्य चाहे इंद्रियों में हो मन में हो बुद्धि में हो शरीर में हो बाह्य विषय कहीं आत्मा छोड़कर के बाकी सब बाह्य बाह्य विषयों की जो आसक्ति होती है ना वो क्या काम करती है कहते हैं दुर्वासना में वतस्तोधिका फलम परिवर्तित दुर्वासना रूपी फल को बढ़ाती है दुर्वासना रूपी फल को बढ़ाने वाली है कौन बाह्या बाह्यानुसंधि करता है या? बाह्यानुसंधि परिवर्धय बढ़ाती है क्या बढ़ाती है किसको बढ़ाती है दुर्वासना में व ततस्तोधि काम फलम बढ़ रहेत परिवर दुर्वासना उससे भी बढ़ बढ़ करके होने वाली दुर्वासनाएं जितने होंगे दुर्वासना के बाद दुर्वासना इसको बढ़ाने वाली है उत्तर उत्तर बढ़ाने वाली है कौन भाई गलत वासना गलत संस्कार गलत संस्कार को बढ़ाने वाली है अच्छे संस्कार को बढ़ाने वाले नहीं है ये कौन विषय की चिंतन में जब आप डूब जाएंगे तो गलत संस्कार देगा न जाने क्या क्या पैदा करा दे अब विषय दो मंजिल का मकान सामने है आपके आसक्ति हो गई मुझे मिल जाए उसका अधिकारी कोई और होगा उस काल में आप उसको पाने के लिए न जाने क्या क्या सोचेंगे कभी तो यह भी होगा ये मर जाए तो मेरे को मिल जाए यहां तक भी आपकी भावना होगी या इसको गोली चला के मार दू या जहर पिला दू तो मकान लेना है जो ये सब चिंतन ये दुष्परिणाम जो चल रहा आपके मन में इसका कारण क्या हुआ कारण क्या है? वो जो मकान की चिंता कर भी आप चिंतन सुख वहीं से तो आरंभ हुए सारे ये आप कभी कभी घटनाग्रस्त हो जाते हैं बैठे बैठे इसका कारण है किसी विषय में आपका मन फंसा हुआ है उस विषय की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के उपाय सोचते है उसको मार दे या जहर पिला दे या कुछ कर दें या उसके घर में ऐसा कर दे या किसी के द्वारा उसमें शत्रुता बना दे जाने क्या क्या सोच आएगा आपके मन में जिसका मुख्य कारण है उस एक किसी विषय विशेष में आपका चित्त फंसा हुआ है उसके पाने की इच्छुक है आप तो उसमें जो विघ्न दिखाई दे रहे हैं उसको सबको निवारण करने की सोच रहे हैं, उपाय सोचते हैं आप कि दुर्वासना पैदा कर दीजिए कौन बाह्य अनुसार बाह्य विषयों के जो चिंतन है ना जो संस्कार पैदा करने वाले ये नहीं एक नहीं दुर्वासना में व ततो तत्व अधिकांश पहले वाले से दूसरा और मजबूत वासना और और गलत संस्कार और गलत संस्कार ऐसा पैदा करने वाली हो जाती है मूल कारण है वो विषय चिंतन उसके कारण आपके मन में ऐसा दुर्वासनाओं का डेरा हो जाता है जो संस्कार पैदा हो जाते हैं नाना प्रकार के ये विषय चिंतन का फल ऐसा उसको बढ़ाने वाली है दुर्वासना को बढ़ाने वाली है विषय चिंतन ऐसा है इधर ज्ञातवा उसको जान करके अरे ये इतना शत्रु है कौन बाह्य अनुसंधि मानी विषय की आसक्ति के कारण तो ऐसा गलत भाषण हमारे अंतकरण में पैदा हो गए मुख्य मूल कारण कौन बना वो विषय के आशक्ति ज्ञातवा उस विषया संधि को जान करके विषय में आसक्त होने के कारण क्या क्या हमारे मन में गलत सलत भावनाएं पैदा हो रही है होती है उस विषय को पाने की इच्छा है और कब्जा दूसरे के है उसके तो उसके लिए नजा ने क्या किया दुर्वासनाएं पैदा होती है इसका मूल कारण विषय हुआ विषय चिंतन हुआ ज्ञात हुआ उसको जानकर जानकर विवेक ही ऐसा तो जानेगा ऊपर से से जानेगा बहुत सुलझे हुए काल में बुद्धि उसको पकड़ेगी अरे ऐसा हुआ है मैं ऐसा फंस रहा हूं विषय चिंतन के कारण ऐसे ऐसे गलत संस्कार पैदा हो रहे हैं मेरे में ऐसा जानकर विवेक ही ज्ञात हुआ विवेक के कारण उसको जान कर माने गलत संस्कार पैदा करने वाला है विषय चिंतन ये समझ गए विवेक काल में समझेगा पहले तो कहने पर भी नहीं समझेगा जानकर बाह्यम परिहृत्याग कहते हैं, बाह्य विषयों की आशा को त्याग कर, उस चिंतन को त्याग कर साधक को क्या करना चाहिए कहते हैं स्वात्मा अनुसंधि विदधित अन्यम अपने अन्वेषण करता है विषय का अन्वेषण न करे विषय का अन्वेषण करने पर ऐसे गलत रास्ते में पहुंचा देता है वो इसलिए स्वात्मा अनुसंधि जो आत्मा के ही अनुसंधान है अन्वेषण है विदधित नित्यम नित्यम विदधिता नित्य उसी का धारण करे कोई काम करे आत्मा आत्मानुसंधि कोई करता है, मैं कौन हूँ क्या हूँ कैसा हूँ कहाँ से आया कहा जाना ऐसी जो विचारधाराएं चले ना वो आत्मानुसंधान बोलते हैं उसको अपने बारे में जब ढूंढने लगता है तो उसको आत्मानुसंधान बोलते हैं। तो ऐसा काम करें विषयानुसंधि को त्याग कर ये मुझे गलत रास्ते में ले जाने वाली है ऐसा त्याग करके आत्मानुसंधि को ही करता रहे नित्य वही काम करता रहे माने आत्मा के बारे में ही श्रवण है मनन है चिंतन है जैसा उसी में करते रहे वही करता रहे क्योंकि विषय इधर आत्मानुचिंतन में लग जाएगा तो विषयानुचिंतन से बच जाएगा और विषय विषय के चिंतन के बिना वो जो गलत संस्कार अब नहीं आ पाएंगे विषय चिंतन से आना है गलत संस्कार चोर एकाएक चोर नहीं होता बनते बनते चोर बनता है जगह भी बनते बनते बनता है कोई परिस्थिति है उसके सामने जीविका संबंधी कोई परिस्थिति आ जाती है तो उसकी कोई मांग होती है सामने वाले घर वाले देते नहीं उसको यही होता है ना शुरुआत में जो थप्पड़ मार देते हैं तो फिर छिप करके लेने की आदत हो जाती है पहले थोड़ा थोड़ा लेते लेते लेते बाद में इतना बड़ा भयंकर चोर बन जाता है वो तो विषय के कारण से बना वो आगे जाके वो रूप विषय है वो कुछ विषय चाहता है वो वो तो जो चोर है विषय चाहता है अगर विषय की उपलब्धि पहले होती थी तो चोरी करता तो माना विषय के अनुसंधान इतना खतरनाक है इसको विवेक से जान करके इसको त्याग करके आत्मानुसंधान में लगा बी पूपूर्वक धाधातु होता है वो तो करने अर्थ में होता है लिंग लगा रहे दधित बनना धा धातु का बी पूर्वक धा धातु करने अर्थ में विदधित माने करे नित्यम आत्मानुसंधु कुरिया विदधित कर तो कुरिया करे आत्मानुसंध ही करता माने आत्मानुसंधान ही करता रहे, रहे। जिससे अच्छे संस्कार पैदा होंगे ये करता रहे ये आगे निरुद्धे मनसा प्रसन्नता मन प्रसाद परशनम तस्मिन् सुदृष्टे निरोधा भगव बदवी निरुद्धे मनसा प्रसन्नता मन प्रसादे परमात्म दर्शनम तस्म सुदृष्टे भगव बनिरोध पदवी विमुक् बाह्य जो विषय है उसके निरोध करना माने त्याग बुद्धि से हटान ये निरोध करना बाह्य विषय में मन को जाने नहीं देना बाह्य विषयों से जब मन निरुद्ध हो जाता है रुक जाता है बाह्य विषयों में जब मन नहीं जाता है आप प्रयत्न करना है आपको यही कि मन बाहर न जाए यही प्रयत्न करना है क्यों बाहर जाने के बाद में विषय में आसक्त होगा विषय में आसक्त में गलत संस्कार आपको दबोच डालेंगे और न जाने क्या कर्म करवाएंगे वहां विषय चिंतन हुआ तो गलत संस्कार पैदा हो जाएंगे क्या था कि इसको जहर खिलाया जाए आ, या चाकू घोपा जाए तो धन उसके पास है जो हम चाह रहे हो वैसे वैसे कोई दे नहीं रहा है तो न जाने क्या क्या संस्कार जगेगा संस्कार जग करके वैसा ही नहीं वो क्रिया में परिणत कर देता है किसी के गले में चाकू घोंपता है कोई उसका कोई कारण है उसको कोई विषय चाहिए था और वो विषय वहीं उसने देखा देखा और मिलने की संभावना नहीं वो बिघना पड़ा हुआ भी जब तक यह है तब तक देने वाला नहीं है तो मजबूरी में चाकू खोपता है वो मैंने क्रिया तक पहुंचा देती बाह्य विषय के चिंतन होने पर उसके मन में गलत संस्कार आ जाते हैं गलत संस्कार उसे गलत कर्म करवा के डालते हैं इसका मूल कारण विषय चिंतन हो गया यही होता है तो अब बाह्य विषयों के मन के रोकने पर बाह्य निरुद्धे मनसा प्रसन्नता कहते हैं देखो जब बाह्य विषयों का चिंतन करता है तो मन कलुषित हो जाता है जैसे पानी कीचड़ से युक्त तो हो जाता है गंदा मन गंदा हो जाता है कहीं बाह्य विषय से जब निरुद्ध रहता है मन उस काल में प्रसन्नता आ जाती है मन में बाह्य विषय चिंतन करते समय में मन में कलुषी कालुष्यपना आ जाता है और बाह्य विषय का चिंतन जब नहीं करता है तो मन में एक प्रसन्नता आ जाती है मन में प्रसन्नता हो जब हम कभी कभी भजन में बैठते हैं माला दिए भगवान के भजन में मन बड़ा प्रसन्न होगा खाने का भी नहीं मिल रहा सुनने का भी नहीं लग रहा कुछ बाह्य विषय नहीं मिल रहा देखने को भी नहीं आंख भी बंद कर दिया है न चाय मिली न कुछ कुछ भी नहीं फिर भी बुरी प्रश्न होता है आदेश के दिन आपने अनुभव किया होगा निर्जला एकादशी आदि करते हैं खाना भी नहीं पीना भी नहीं क्या मिला उसको कुछ नहीं मिला फिर भी बड़ा प्रसन्न होता है मैंने कुछ किया मन में ऐसा होता है एक व्यक्ति खा करके उतना प्रसन्न नहीं होगा जो बिना खाए उस दिन उपवास वाले जो होते है प्रसन्न रहते तो बाह्य निरुद्धे मनसा प्रसन्नता बाह्य पदार्थों के रोकने पर बाह्य पदार्थों से मन के रोकने पर मन में एक प्रसन्नता आ जाता है सतोगुण आने पर प्रसन्न होना है मन सतोगुण ही होता है कालुष्य होना क्या रजोगुण और तमगुण से युक्त होना बाह्य पदार्थ में जाना मैने रजुगुण देकर जाता है मन रजुगुण सवार काल में ही तो बाह्य विषय में पहुंचेगा मन तो बाह्य पदार्थों के निरुद्ध होने पर मन में प्रसन्नता निर् आ जाती प्रसन्नता होने पर क्या होगा हर अब यहां से चलते हैं आगे मन प्रसाद है चलो बाह्य विषयों के निरोध का बाह्य विषयों से निरोध करने पर मन में प्रसन्नता आ जाए। और मना प्रसाद है परमात्मा दर्शन और मन प्रसन्न होने पर भी परमात्मा साक्षात्कार होगा जब तक मन में कालुष्य है विषय की चिंतन चिंतन के द्वारा रंगा हुआ है रजा तब तक परमात्मा दर्शन नहीं होना क्यों तब तक मन में प्रसन्नता होनी नहीं है शुद्ध प्रसन्नता मैंने शुद्ध था तो शुद्ध होना नहीं है शुद्ध हुए बिना परमात्मा दर्शन होना नहीं है तो मन मना प्रसादे परमात्मा दर्शन होगा मन जब प्रसन्न होगा तब उस काल में परमात्मा की साक्षात्कार होगा और कहते हैं महाराज परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो हमें क्या मिलेगा प्रश्न आ सकता है तस्मिन सुदृष्ट तस्मिन मन परमात्मा नहीं सुदृष्ट परमात्मा सुष्ठु दृष्टि सुदृष्टे सही सही परमात्मा का स्वरूप दिखने पर दीघा मने या आंख से मन मन से देखना परमात्मा दर्शन होने पर भगवंध नाश कहते हैं संसार बंधन का नाश होगा परमात्मा दर्शन का फल क्या है संसार बंधन का नाश अब आगे उसको जन्म जरा मरण आदि व्यथा के शिकार नहीं होना पड़ेगा तो परमात्मा दर्शन का फल दर्शन माने आख का विषय नहीं अनुभूति का विषय परमात्मा का साक्षात्कार जो बोलते हैं अनुभव में आने पर भवबंदनाश संसार भव संसार संसार रूपी बंधन का नाश हो यह फल हो गया बहिर्निरोधक पदवी बिलते सारा सार क्या निकला तो कहते हैं बाह्य विषयों का जो निरोध करना है यही है विमुक्त पदवी माने मार्ग मुक्ति का मार्ग यही है पदवी शब्द का मार्ग विमुक्ते है पदवी बाह्य निरोध यही होगा बहिर्निरोध पदवी विमुक्त कहा मुक्ति का मार्ग है बाह्य पदार्थों से मन को रोकना यही है मुक्ति का मार्ग क्यों मन बाह्य विषयों से अलग हो जाएगा तब क्या होगा प्रसन्नता आ जाएगी उसमें शुद्धता आ जाएगी मन शुद्ध होगा प्रसन्न होने पर परमात्मा का अनुभव होगा साक्षात्कार होगा और परमात्मा साक्षात्कार होने से संसार से मुक्ति हो जाएगी तो ये मुक्ति का साधन मार्ग सा, मार्ग मैंने साधन क्या निगला कहते हैं बहिर्रोधा बाह्य विषयों से रुका यही है असद का परिहार ये प्रकरण है में दे दे असद में आत्मबुद्धि न करें क पंडित संसद सद विवेकी श्रुति प्रमाण परमार्थ परशी जानन ही कुयाद असदोवलबम स्वपात शिशुवन मुक्षु क पंडित संसदिवेकी श्रुति प्रमाण परमादर्शी जानन ही कुम्बम स्वपात हेतो कहते मुक्ष इतने बड़े विवेकी होकर के ऐसा अपने गिरने का काम क्यों करेगा विवेकी व्यक्ति क्यों करेगा जैसे एक बालक गिरने का काम करे तो विवेक नहीं होता उसमें वो के सामने भी कूद पड़ता है उसको पता ही नहीं होता या बिदरी की दे रहे जैसे बालक काम करता है अपने गिरने के लिए खट्ट कूदना तो चाहता है बालक उसको होश आवास नहीं होता विधि की व्यक्ति ऐसा क्यों काम करेगा इसमें आसक्ति करने पर जन्म मरण के चक्कर में जाना है पता लगा हुआ है और यहाँ से निरोध करना और मुक्ति मिलना है तो विवेक व्यक्ति क्यों करेगा ऐसा नहीं कहते कह पंडित सन पंडित होता हुआ पंडित मैंने विवेकी व्यक्ति को पंडित बोलते हैं पंडा एक बुद्धि का नाम है माने एक कैसा जिस काल में हमारी बुद्धि सत और असत पदार्थों को छानबीन करती हो ये सत है या असत है हमारी बुद्धि जब काम करते हो उस काल में उस बुद्धि का नाम पंडा पड़ता है बुद्धि का नाम होता है पंडा माने उस छानबीन काल की नाम है ग्रंथ के अवधारण शक्ति होती है उसमें में उसको मेधा बोलते है ये बड़ा मेधा भी है माने पकड़ने की शक्ति ग्रंथ का अगर तो पकड़ने की शक्ति है एक बार सुना तो हो गया ऐसा भी होता है कोई तो। और कोई दिन भर सुनता रहता फिर शाम को भूल जाता है बड़ा बराबर कल सुबह कुछ नहीं होता उसके पास माने मेधा शक्ति की कमजोरी है बुद्धि में और एक व्यक्ति एक बार सुनता है प्यार हो जाता है उसकी मेधा शक्ति विशेष है ग्रंथ के अर्थ को ग्रहण करने की जो शक्ति वो कहाँ होती है ऐसा बुद्धि में होती है बुद्धि में तो जिसके पास ऐसी बुद्धि हो वो मेधा उस बुद्धि को मेधा बोलते हैं मेधा भी छात्र बोलते हैं लेकिन उसमें इस तो फर्क और ये जो सत असत ये तो ग्रंथ के अर्थ पकड़ना एक अलग हुआ सत असत का छानबेन कर करने की शक्ति उसी बुद्धि में आनी है उस काल में उस बुद्धि को कहेंगे पंडा ऐसे बुद्धि जिसके पास होगी उसको कहेंगे पंडित पंडा वाले को पंडित बोलते हैं जैसे धन वाले को धनी बोलते हैं और पंडा वाले को पंडित बोलते हैं माने सदा सद विवेकी बुद्धि जिस व्यक्ति के पास है उस व्यक्ति को कहते हैं पंडित व्यक्ति हो जाएगा पंडित विवेकी व्यक्ति ये कहते हैं कह पंडित आसन एक पंडित होता हुआ माने सत असत की छानबीन करने की शक्ति जिसके अपने पास बुद्धि में है ऐसा पंडित माने विवेकी व्यक्ति होता हुआ कैसा विवेकी विवेक तो ये पुस्तक है करके समझना ये भी एक विवेक है ये चोर है करके समझना ये भी एक विवेक है ये विवेक वाले को विवेकी बोलेंगे कोई भी पदार्थ का ज्ञान हो तो विवेकी कहना पड़ेगा उसको सामान्य नियम तो यही है किन्तु कौन से विवेकी कहते हैं सदअसत विवेक यहां जो चर्चा ये सत है या असत है ऐसे दोनों पदार्थों का विवेक करने वाला सदसद विवेकी पंडित सन सदसद का विवेक करने वाला ये सद पदार्थ है ये असद पदार्थ उसको दिख रहे ऐसे विवेकी होता होगा दिखता है ऐसा विवेकी होता हुआ और श्रुति प्रमाण परमार्थ दूसरी बात श्रुति प्रमाणम यशुति प्रमाण श्रुति ही प्रमाण है जिसके लिए श्रुति ने जो कहा वो मानने वाला वेद में निष्ठा है जिसकी शास्त्र बिल्कुल सत्य बोलता है ऐसी भाव है श्रुति प्रमाण वाला व्यक्ति माने स्त्रुति है प्रमाण जिसके ऐसे मेधावी है बुद्धिमान है के विवेकी है और वेद में जो कहा उसको मानने को तैयार है स्त्रुति प्रमाण वाला व्यक्ति है ये श्रुति है प्रमाण जिसके जिस व्यक्ति के ऐसा व्यक्ति और परमार्थदर्शी और परमार्थ को देखा भी है इसने देखा माने आंख से नहीं ज्ञान से देखा विमूा रानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्ष उस परमार्थ तत्व को ज्ञान ज्ञान रूपी आंख वाले व्यक्ति देते है एक इस आक्ष का विषय नहीं बनता हो इसका विषय नहीं होता भगवान भगवान ज्ञान रूपी आंख का विषय समझना होता मन से देखना होता यह आंख तो बाह्य विषयों को देखने के लिए बनाया इस से नहीं देखा जाता भगवान तो कहते हैं कि श्रुति प्रमाण श्रुति को प्रमाण रखने वाला और परमार्थ दर्शी परमार्थ द्रष्टुम शीलम यश्य परमार्थ दर्शी परमार्थ दर्शन परमार्थ तत्व तो को ही देखना जिसका स्वभाव बन गया माने अंदर मुखी वृत्ति से उधर ही झाँग रहा है जो भी ऐसा होता हुआ वो तो व्यक्ति जानन ही जानते हुए भी कैसा पुरियाद मना के स्वपात हेतु तो जानन ही अपने ही अपने को ही गिराने के कारण है ऐसा समझते हुए विषय चिंतन जो होगा किसके कारण अपने को गिराने के कारण है वो स्वपात हाँ। हेतु तो, स्वयं की पात मैंने पतन का हेतु रूप से जानता हुआ भी असतः ऐसे असत को अवलंबनम जान अधिकियात कह कुरियात आक्षेप में कौन करेगा ऐसा पंडित क्यों करेगा पंडित नहीं करेगा ऐसा शिशुवत मुमुक्ष जो मुमुक्ष होगा वो एक बालक के समान वो तो अपने गिरने के लिए कारण भी कर जाता है वो उसका सहारा ले, ले लेता है बालक तो ले, ले लेता है उसमें घोष आवास नहीं है किन्तु एक घोष आवास का व्यक्ति क्यों करेगा कि शिशुवत करके जो दिया विदरे की दृष्टांत है बच्चे तो अपने गिरने के लिए कारण का पकड़ लेता है उसको पता नहीं होता सांप आए तो सांप को पकड़ देगा छोटा बच्चा मारग है उसको होश ही नहीं होता किन्तु विवेकी होकर के ऐसे माने छोटे बालक के द्वारा होने वाला जो कार्य को क्यों करेगा विचार का हाल में मुख्य विचार के बाद तो मुक्त हो जाए विचार काल में मुमुक्षु होता है संसार से वैराग्य है आत्मा को जानने की इच्छुक है उसी काल में उसको मुमुक्षु कहते, बाद में तो मुक्त संज्ञा मिलेगी क्या संज्ञा? मुक्त अभी मुमुक्षु अवस्था है साधक अवस्था में मुमुक्षु होता है क्यों करेगा ये कहा आगे देहादिशम दे शक्ति मतो नो जागरण न जागृत स्वप्नस्तोश्रय्वा देहादिशंशक्ति मूक्तिर देहाद्य भिमत्यभाव सुत जागरण न जागृत स्वप्न स्तुर्भिन्न गुणाश्रयत्व जागृत और स्वप्न दो के दृष्टांत दे करके हम समझाते हैं देखो जिसमें देहादि देहादी मान जो व्यक्ति होगा देहादि में आसक्ति करने रखने वाला व्यक्ति होगा उसकी मुक्ति नहीं हो सकती और जो मुक्ति के लक्षण वाला जो व्यक्ति होगा वो देहादी में आशक्ति नहीं करेगा बेहतरीन ऐसा बता दें देहादिशमशक्ति मतो न मुक्ति देहादी में आशक्ति वाला जो प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा आसक्तिके वो व्यक्ति की मुक्ति संभव नहीं है देहादिशमशक्ति मत देहादी में आशक्ति रखने वाले का न मुक्ति मुक्ति नहीं हो और मुक्त जो मुक्त व्यक्ति होगा उसके मुक्तस्य देहादि अभिमति अभाव मुक्त व्यक्ति के माने मुक्त पुरुष का देहादि में अभिमति माने अभिमान अभिमान का अभाव होता जो मुक्त पुरुष होगा उसके देह में अभिमान नहीं होता और जो देहा में अभिमान वाला होगा उसको मुक्ति होने वाली नहीं है मुक्त पुरुष का देह में अभिमान होता पृथक पृथक अलग अलग है तो कहते देखो सुप्त नो जागरण एक व्यक्ति स्वप्न अवस्था में चला गया तो जागरण तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं मिलता वहां गया तो वहीं रहेगा यहाँ मुक्त हो गया तो देह में आ सकती नहीं होगी इसके लिए दृष्टांत देना चाहते हैं और देह में आ सकती है तो मुक्त नहीं है तो कैसे सुप्त चलो जागरण सुप्त सोया हुआ व्यक्ति को जागरण नहीं मिलेगा जगना नहीं मिलेगा और न जागृता स्वप्न हा, हाँ, और जगने वाले के लिए स्वप्न नहीं होगा विरोधी है जो, जो जगा हुआ व्यक्ति होगा उसके लिए स्वप्न नहीं मिलेगा और जो स्वप्न में गया होगा उसके लिए जागृत नहीं होगा वैसे यहां भी देह में जो आ सकती है उसको मुक्ति नहीं मिलने वाला और जो मुक्त पुरुष होगा उसका देह में अभिमान नहीं होगा कैसा तय भिन्न गुणाश्रय जागृत स्वप्न जो है ना दोनों भिन्न गुण में आश्रित होते हैं भिन्न गुण में तमोगुण में आश्रित होता है स्वप्न और रजोगुण में आश्रित होता है जागृत भिन्न गुण में आश्रित है दोनों इसलिए एक काल में दोनों होना संभव नहीं है एक काल में दोनों होना संभव वैसे यहां भी जैसे स्वप्न अवस्था में जाने वाले के लिए जागृत का अभाव रहता है वो तो स्वप्न में ही होता है वो और जो जागृत में होता है उसके लिए स्वप्न का अभाव होता है वो जागृत में ही है विरोधी है दोनों एक ही काल में दोनों में रहना संभव नहीं वैसे यहां भी जो देहाभिमान में होगा उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है और जो मुक्त पुरुष होगा उसको देहाभिमान हो नहीं सकता क्यों भिन्न भिन्न गुण के आश्रय लेने वाले हैं ये इसलिए देहाभिमान को हटाना चाहिए ये अर्थ आता है ऐसा इस तरह से ये प्रकरण समाप्त हो गया यहीं रखते हैं फिर करेंगे आगे <laughs>